ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में रक्षा बंधन के पावन पर्व पर, पर प्रस्तुत है बसंत कुमार शर्मा की कविता आ गई हैं राखिया हर गली बाजार में अब छा गई हैं राखिया प्रेम का त्योहार लेकर आ गई हैं राखिया दूर भाई है अगर तो क्या हुआ चिंता नहीं कुरियर के साथ भी तो जा रही हैं राखिया राखिया जिसने बनाई शुक्रिया उसका भी है हर बहन के प्यार को दिखला रही हैं राखिया डोर हैं ये प्यार की बस जोड़ना है जानती हाथ में बंध दिलों तक जा रही हैं राखिया हार चूड़ी और कंगना चाहिए कुछ भी नहीं मात्र रक्षा का कवच भरवा रही हैं राखिया मोल राखी का चुकाना है बड़ा मुश्किल यहाँ देख लो इतिहास को समझा रही हैं राखिया खीर है मीठी सेवैया बन रहे पकवान हैं है अगर रूठा कोई मनवा रही हैं राखियां साल का त्योहार है रिश्ते निभाने के लिए याद बचपन फिर हमें करवा रही हैं राखियां हर गली बाजार में अब छा गई हैं राखियां प्रेम का त्योहार लेकर आ गई हैं राखिया अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे बसंत, बसंत कुमार शर्मा, शर्मा की कविता आ गई हैं राखिया वाचक स्वर भारती परिमल